हमारे देश में जो सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियां इस समय व्यापार कर रही हैं वो अमेरिका से आई हुई हैं उनमें से दो कंपनियां हैं एक का नाम है पैप्सी कोला और दूसरे का नाम है कोका कोला इन दोनों कंपनियों के बारे में जब से मैंने अभ्यास करना शुरू किया मैं इतना हैरान हूं कि दोनों ने भारत में कुछ खास पूंजी नहीं लाई है और उससे कई गुना ज्यादा यहां से वो लूट के ले जा रहे हैं आप बोलेंगे टैक्सी कोला ने भारत में व्यापार शुरू किया और कोका कोला ने भारत में व्यापार शुरू किया कुल जमा दोनों ने लगभग 10 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है कुल जमा अगर तकनीकी भाषा में एक शब्द में इस्तेमाल करूं उसको विज्ञान सॉरी माफ करिए अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में कहते हैं इनिशियल पेडअप कैपिटल कोई कंपनी जब व्यापार शुरू करती है तो व्यापार की शुरुआत में जो वो पैसा अपने देश में से लाकर भारत में लगाते हैं उसको कहते हैं इनिशियल पेड अफ कैपिटल शुरुआती पूंजी वो लगभग दस करोड़ की है दोनों की कैप्सी और कोका कोला की और अब मैं बताता हूं कि ये लूट कितना रहे इस देश में से ये दोनों कंपनियां पानी की बोतल बना बेचती हैं आपने उनका नाम सुना है डोगा कोला पेप्सी पैप्सिकोला थम्सअप लिंका सिट्रा मिरिंडा आदि आदि ये जो पानी की बोतलें हैं अंग्रेजी वाले इनको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं तो किल्ले तो और एक्वाफिना एक तो पानी है रंगीन जिसमें कुछ जहर मिला के बेचते हैं जिसको वो अंग्रेजी में सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं और एक पानी है सादा सादा जिसको वो बेचते हैं और उसको किन्ले और एक्वाफिला के नाम से बेचा जा जाता है मैं दोनों का विश्लेषण करूंगा ये जो रंगीन पानी है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता है जिसमें लाल रंग मिलाया जाता है और आपको दिखाई देता है चॉकलेटी कलर का पेप्सी कोका कोला थम्सअप लिंका सिट्रा वगैरह वगैरह ये पानी की बोतलें भारत में ये बनाते हैं इनके यहां पर कुछ कमे लगे हुए पैप्सी और कोका कोला के चौसठ कारखाने हैं पूरे भारत देश में इन कारखानों में ये बनाते हैं पानी की बोतलें सॉफ्ट ड्रिंक की मैं उन कारखानों में घूमा और कई कारखानों में जा जाके वहां के अधिकारियों से बात करके कोशिश की क्योंकि ये कंपनियां अपनी वेबसाइट पे नहीं देती हैं इन कंपनियों ने भारत के शेयर बाजार में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज है वहां इनकी रजिस्ट्री नहीं है वहां पर इनकी एंट्री नहीं है अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में जिन कंपनियों का लिस्टिंग नहीं होता जिनकी सूची नहीं बनती है उनके आंकड़े मिलना एकदम असंभव होता है पैप्सी और कोटा कोला दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अमेरिका के दो घरानों की कंपनियां हैं अमेरिका में स्वामी जी इनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति बने या तो वो पेप्सी प्रेसिडेंट होता है या कोका कोला प्रेसिडेंट होता है एक कंपनी ने एक पार्टी को पकड़ रखा है दूसरी ने दूसरे को पकड़ रखा है और अमेरिका में जब चुनाव होता है ना तो कंपनियां खुल के पैसा लगाती हैं चुनाव में और उसको वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं और राष्ट्रपति जब उनके चुनकर आते हैं तो उनके माध्यम से वो अपना काम कराते हैं मैंने अमेरिका के पिछले करीब करीब 50 साल के राष्ट्रपतियों की सूची तैयार की है तो 24 राष्ट्रपति पेप्सी प्रेसिडेंट हुए और 12 बारह राष्ट्र राश्ट, तेरह राष्ट्रपति कोका कोला प्रेसिडेंट है तो ये चलता है वहां खुलेआम चलता है क्योंकि उनका कानून वैसा है तो अमेरिका में तो एक कंपनी ने एक पकड़ रखी है पार्टी दूसरी ने दूसरी पकड़ रखी है ऐसी दो कंपनियां हैं ये पेप्सी और कोका कोला जो सीधे राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकार के सहयोग से किसी भी देश में घुसते हैं और आगे बढ़ते हैं भारत में भी ऐसा ही हुआ इन दोनों कंपनियों का प्रवेश अमेरिका के राष्ट्रपति ने कराया हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके जमाने में इन दोनों कंपनियों को प्रवेश अमेरिका के राष्ट्रपतियों के कहने पर किया गया और धमकी दी थी अमेरिका ने कि अगर भारत ने अपना दरवाजा नहीं खोला पेप्सी और कोका कोला के लिए तो फिर भारत के खिलाफ हम क्या क्या कर सकते हैं ये भारत को अच्छे से मालूम है तो सरकार ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया ये पैप्सी और कोका कोला की एक पुरानी कहानी बताता हूं आपको हमारे भारत में एक मुरारजी देसाई नाम के प्रधानमंत्री हुए थे 1977 में वो बहुत चिढ़ते थे विदेशी कंपनियों से क्योंकि थोड़े गांधीवादी व्यक्ति थे और खुद से चरखा चला के सूत बना के जो खादी बनती थी उसी का कपड़ा पहनते थे बाजार से खरीदी हुई खादी कभी नहीं चली उन्होंने तो श्री मुरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला जो काम किया था भैया कि कोका कोला कंपनी को भारत से भगा दिया था और लाइसेंस रद्द कर दिया था इस कंपनी का श्री मुरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में एक उद्योग मंत्री हुआ करते थे उनका नाम था श्री जॉर्ज फर्नांडीज जॉर्ज फर्नांडीज के माध्यम से नोटिस दिया कोका कोला कंपनी को और कहा कि जल्दी से बोरिया बिस्तर बांधो और दो नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति को जब्त करेंगे और इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे फिर आप कहते रहना हमने आपको बताया नहीं चेतावनी नहीं दी तो डर के मारे ये कोका कोला कंपनी भाग गई थी उन्नीस में उसके बाद क्या हो गया फिर चक्र उल्टा हो गया उन्नीस के आसपास भारत सरकार ने फिर बुला लिया अमेरिका के दबाव में आकर वो फिर से घुस गई कोका कोला आ गई फिर उसके पीछे पीछे पेप्सी कोला आ गई अब इन्होंने चौंसठ जगह कारखाने लगाए हैं पानी की बोतल बेचते हैं रंगीन पानी है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं ये पानी की एक एक बोतल बनती है मात्र 70 पैसे में जब मैं इनके कारखानों में घूमा और मैंने हिसाब निकाले तो पता चला कि एक बोतल बनाने में सिर्फ सत्तर पैसा खर्च होता है आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि सत्तर पैसे में पेप्सी कोला की कोका कोला की तीन सौ मिली की बोतल तैयार हो जाती है आप बोलेंगे उस बोतल का खर्चा उसमें जोड़ा हुआ है बोतल तो बार बार इस्तेमाल होती है वो जो कांच की बोतल है ना हम पी के दे देते हैं फिर वापस इस्तेमाल होती है फिर दे देते हैं तो उस बोतल को छोड़कर उसका जो पानी अंदर भरा हुआ है वो सिर्फ सत्तर पैसे का है अब सत्तर पैसे में तीन सौ मिली वो सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं कम से कम दस रूपये में बारह रूपये में पंद्रह रूपये में बीस रूपये में हवाई जहाज में बैठ जाओ तो चालीस रूपये में फाइव स्टार होटल में चले जाओ तो साठ रूपये में माने दस रूपये से शुरू होती है उनकी गिनती और अधिकतम साठ सत्तर रूपये तक वो तीन सौ पानी बिकता है हम अगर सबसे कम कीमत मान के चले कि वो दस रुपए है तो आप जरा सोचना शुरू करो कि सत्तर पैसे का पानी अगर एक रुपए चालीस पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा सौ प्रतिशत हो गया सत्तर पैसे का पानी दो रुपए दस पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा दो सौ प्रतिशत हो गया सत्तर पैसे का पानी दो रूपये अस्सी पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा तीन सौ प्रतिशत हो गया और इसी हिसाब से सत्तर पैसे का पानी सात रूपये में बिक रहा है तो मुनाफा एक हजार प्रतिशत हो गया और सत्तर पैसे का पानी अगर दस रूपये में बिक रहा है तो मुनाफा लगभग डेढ़ हजार प्रतिशत हो गया आप बताओ मुझे दुनिया में ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें एक हजार पांच सौ प्रतिशत मुनाफा होता हो हम सोने चांदी का भी धंधा करते हैं ना सुनार होके व्यापार करते हैं उसमें भी मुनाफा दस बीस पचास प्रतिशत के आसपास होता है लेकिन ये सॉफ्ट ड्रिंक का व्यापार पानी में रंग घोल के और जहर कर बेचने वाला व्यापार इसमें डेढ़ हजार प्रतिशत का मुनाफा अगर लीटर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो सत्तर पैसे का पानी वो दस में बेचें तीन सौ मिली तो एक लीटर पानी उनका हो गया तीस रूपये का लगभग बत्तीस तैंतीस रुपए का अब तैंतीस रूपये लीटर उनका पानी बिक रहा है जिसमें जहर मिले हुए हैं और भारत के गांव में गाय का दूध दस रूपये लीटर बिक रहा है जो अमृत तुल्य है तो गाँव का गाय का दूध 10 रुपए लीटर है कोला की बोतल का पानी 33 रुपए लीटर हमें मिल रहा है डेढ़ हजार प्रतिशत का मुनाफा कमाकर वो इस व्यापार में उतर गए हैं अब इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा जब इन कारखानों में मैं घूमा तो हर जगह मैं ये पूछता था कि एक कारखाने में एक दिन में कितनी बोतल यहाँ से बनकर निकलती है क्योंकि मैंने बताया ना इन कंपनियों के आंकड़े किसी भी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं इन कंपनियों के बारे में जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है तो इस जानकारी को इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगती है तो घूमा जब एक एक कारखाने से बोतलों की संख्या पता की तो मालूम हुआ कि एक साल में ये दोनों कंपनियां 700 करोड़ बोतल बना बाजार में बेच देती एक बोतल वो दस रूपये का बेचते अगर कम से कम हम माने अधिक से अधिक तो साठ रूपये का है कम से कम दस रुपए का एक बोतल माने तो 700 करोड़ बोतल बना वो बाजार में बेच देते हैं मतलब हमारे देश के बाजार से एक साल में ये दोनों कंपनियां सात हजार करोड़ रुपए लूट लेती और ये सात हजार करोड़ रुपए की लूट होती है एक ऐसे पानी को बेचकर जिसमें जहर ही जहर है कुछ अमृत तुल्य एक भी चीज उसमें नहीं अब ये जो तो पानी बिक रहा है पेप्सी और कोका कोला के नाम पर इसके बारे में भारत के कई विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने शोध की है रिसर्च किया है और बताया कि इस पानी में मिलाते क्या क्या है पेप्सी और कोका कोला वालों से पूछो कि आप पानी में क्या मिलाते हो जिससे ये रंगीन हो जाता है तो वो नहीं बताते इस बार कहते हैं ये फॉर्मूला सीक्रेट है टॉप सीक्रेट है ये बताया नहीं जा सकता लेकिन आज की दुनिया में कोई चीज सीक्रेट नहीं होती तो कई वैज्ञानिकों ने जब इनसे पूछा कि बताओ तुम क्या मिलाते हो नहीं बताया इन्होंने तो उन वैज्ञानिकों ने मेहनत करके प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कर लिया और पता चला कि चौदह किस्म के जहर मिलाते हैं इसमें उनके नाम बताता हूं आप याद कर लेना ताकि सबको बताने में सुविधा हो सबसे खराब जहर जो इसमें मिलाया जाता है कैक्सी और कोखा कोला में उसका नाम है सोडियम मोनो ग्लूटामेट इस जहर के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कैंसर करने वाला है फिर दूसरा जहर मिलाते हैं उसका नाम है पोटेशियम सॉल्वेट ये भी कैंसर करने वाला है फिर तीसरा जहर इसमें है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल ये भी कैंसर करता है फिर इसमें चौथा एक जहर है उसका नाम है मिथाइल बेंजी बहुत ही खतरनाक जहर किसी भी व्यक्ति की किडनी को खराब कर सकता है फिर इसमें पांचवा जहर है उसका नाम है मेथिल बेन्जोए यह बहुत ही खतरनाक जहर है किसी को भी कैंसर कर सकता है मूत्र नली का कैंसर कर सकता है लीवर का कैंसर कर सकता है सोडियम बेन्जोए फिर इसमें सबसे खतरनाक एक जहर मिला वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया उसका नाम है एंडोसल्फॉन जो कीड़े मारने के लिए खेत में डाला जाता है जो जंतुओं को मारने के लिए किसान स्प्रे करते हैं अपनी फसल पर वो इंडोसल्फान इसमें है और ऐसे कर करके चौदह जहर और फिर सबसे जहरीली गैस जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं जिसको शरीर के अंदर कभी भी नहीं ले जाना चाहिए भगवान ने ये शरीर ऐसा बनाया कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हम बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन प्राणवायु को अंदर लेते हैं लेकिन पैप्सी और कोला में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिली होती है और उसको पीते हैं हम उस पानी के साथ जो बहुत जहरीली गैस है और इसमें मिलाते हैं कुछ एसिड उसमें एक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड और ऐसे करके ये पेप्सी और कोका कोला तैयार होता है जब ये तैयार होता है तो सारे देश में उसका विज्ञापन होता है टेलीविजन चैनल पर कुछ क्रिकेट खिलाड़ी इसका विज्ञापन करते हैं कुछ सिनेमा में नाच गाना करने वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो इसका विज्ञापन करते हैं और उस विज्ञापन में इस तरह से दिखाया जाता है की सबसे पवित्र पानी अगर कोई है तो वो है पैपसी कोला कोका कोला कई सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस व्यक्तिगत जिंदगी में पैप्सी कोक नहीं पीते लेकिन विज्ञापन करते हैं क्योंकि विज्ञापन करने का पैसा मिलता है एक विज्ञापन आता है ना आपने देखा ठंडा मतलब कोका कोला, इसको बोलने के लिए आमिर खान को सात करोड़ रुपए मिलता है आमिर खान एक फिल्म बनाता है सिनेमा की तो एक साल लगता है और उस फिल्म को बनाने का मेहनताना चार करोड़ मिलता है लेकिन ठंडा मतलब तस्सी बोलने का ही सात करोड़ मिल जाता है तो फिल्म से अच्छा गंदा तो ये है विज्ञापन का, तो का। बताओ <laughs> तो ये जो स्थिति है सिनेमा में काम करने वाले क्रिकेट में खेलने वाले लोग इसका विज्ञापन करते हैं पैसे के लालच में और यह पैसा कंपनी कहां से देती है आपको सत्तर पैसे का पानी जो दस रुपए में बेचा उसमें से जो मुनाफा कमाया उसी का एक हिस्सा वो उनको दे देते हैं उसमें से थोड़ा सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हैं और बचा हुआ सारा नेट प्रॉफिट यहां से लूटकर अमेरिका ले जाते हैं अब जो सबसे गंभीर बात मुझे आपसे कहनी है वो ये कि ज्यादातर लोगों को ये पूछो कि आप पैप्सी को क्यों पीते हो तो लोग कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है अब पूछो ये अच्छी क्वालिटी क्यों है तो कहते हैं ये अमेरिका की कंपनी है तो क्या अमेरिका की सब कंपनियां क्वालिटी देती हैं तो भारत के लोगों के दिमाग में यही घुसा हुआ है कि अमेरिकन प्रोडक्ट माने बेस्ट क्वालिटी अमेरिकन कंपनी माने बेस्ट क्वालिटी उनको यह नहीं मालूम है कि अमेरिकन प्रोडक्ट दुनिया में वर्स्ट क्वालिटी भी होते हैं सबसे खराब क्वालिटी के होते हैं अब पेप्सी को की ही जानकारी देता हूं अमेरिका की एक संस्था है उसका नाम है एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसी ही भारत में एक संस्था है दोनों के दस्तावेजों के आधार पर मैं बताता हूं कि अमेरिका में जो पेप्सी और कोक बिकता है और भारत में जो पेप्सी और कोक बिकता है तो भारत का पैप्सी कोक अमेरिका के पैप्सी कोक की तुलना में चालीस गुना ज्यादा जहरीला चालीस गुना और हमारे शरीर की जहर को निकालने की एक क्षमता होती है हमारे शरीर में जहर को निकालने की क्षमता से 400 गुना ज्यादा जहरीला है पेप्सी और कोका कोला आप देखो इसकी क्वालिटी क्या है और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कोई भी पेप्सी और कोका कोला पिएगा तो सबसे जल्दी कैंसर होने की संभावना सबसे जल्दी डायबिटीज होने की संभावना सबसे जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना सबसे जल्दी ऑस्टियोपीनिया होने की संभावना सबसे जल्दी मोटापा होने की संभावना सबसे जल्दी दांत गलने की संभावना हड्डियों के कमजोर होने की संभावना ऐसी अड़तालीस बीमारियां सबसे जल्दी हो सकती हैं ये सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं पैप्सी और कोका कोला से तो इतना खतरनाक सॉफ्ट ड्रिंक भारत के बाजार में बिक रहा है और उसका हजारों करोड़ रुपया यहां से लूटकर अमेरिका जा रहा है अब अंत में इस पैप्सी कोक के बारे में जानकारी और देना चाहता हूं कि इसकी क्वालिटी क्या है थोड़े दिन पहले से आपने परम पूजनी स्वामी जी के मुंह से सुना होगा विज्ञापन आता है ना ठंडा मतलब कोका कोला स्वामी जी ने उसकी काट करने के लिए बहुत अच्छा विज्ञापन बनाया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर ये टॉयलेट क्लीनर कहा तो मजाक में नहीं कहा मैं आप सभी भाई बहनों को ये गंभीर बात कहना चाहता हूं कि परमकू जी ने स्वामी जी ने ये जो कहा ना ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर ये मजाक में नहीं कहा और उपहास में भी नहीं कहा ये सत्यता है और सच्चाई है आप बोलेंगे जी क्या सच्चाई है आपके घर में जो टॉयलेट क्लीनर आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी जैसे फिनाइल जैसे हार्पिक है जिसको आप अपने घर में टॉयलेट साफ करने के लिए सेंटा साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाँ तो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट क्लीनर के रूप में अपने घर में उसमें एक एसिड होता है और उस एसिड की कुछ मात्रा होती है एसिड की मात्रा तय करने के लिए एक इकाई होती है उसको पीएच कहते हैं आप में से थोड़ा भी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा पीएच कहते हैं ये पीएच को सरल भाषा में मैं समझाता हूं ये जो तो पानी होता है ना पानी पानी का पीएच साफ होता है और साफ पीएच को सारी दुनिया में सामान्य माना जाता है नॉर्मल माना जाता है अगर आप पानी लेंगे शुद्ध और उसमें पीएच मीटर डालेंगे पीएच मीटर एक मशीन होती है जो किसी भी मात्रा को एसिड की मात्रा को बताने का काम करती है तो पानी में पीएच मीटर डालेंगे तो उसकी मात्रा आती है सात माने शुद्ध पानी सात पीएच का होता है फिर उस पानी में आप एसिड मिला दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो या नाइट्रिक एसिड मिला दो कोई भी एसिड मिला दो तो मात्रा जो है ना छह हो जाएगी और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा पांच हो जाएगी और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा चार हो जाएगी और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा तीन हो जाएगी और बहुत एसिड अगर हो गया तो मात्रा दो के आसपास आ जाएगी और एक का मतलब तो पूरा एसिड ही एसिड है जब कच्ची कोका कोला का एसिड जांच किया गया तो पता चला कि उसका जो एसिड है वो दो है दो दशमलव चार माने इतना खराब एसिड जिसको आप टॉयलेट पे डालो तो झकाझ सफेद हो जाए क्योंकि हमारे देश के युवा विद्यार्थी सबसे ज्यादा पेप्सी कोक पीते हैं नशा है उनको पेप्सी और कोका कोला और वो नशा क्रिकेट के खिलाड़ी और सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस का पैदा किया हुआ है तो युवा विद्यार्थियों को नशा है वो सबसे ज्यादा पीते हैं और पेप्सी और कोका कोला का टारगेट भी वही है हमारे देश के युवाओं द्वारा सबसे ज्यादा पेप्सी को पिया जाए यही पेप्सी और कोका कोला वाले चाहते हैं दो कारण से एक तो उनका माल खपत होगा बिक्री होगी मुनाफा मिलेगा और दूसरा ये जहर पी पी कर नौजवान अपनी नौजवानी खत्म कर लेंगे सोडियम मोनोग्लूटामेट आपके शरीर में जाए पोटेशियम सॉर्बेट जाए ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल जाए मिथाइल बेंजीन जाए मेथिल बेंजोएट जाए एंडोसल्फान उतर जाए आपके खून में ऐसे खतरनाक जहर उतर जाए फास्फोरिक एसिड उतर जाए आपके खून में तो जवानी तो चली जाएगी आपकी नपुंसकता ही आने वाली है और जिनकी जवानी चली गई और नपुंसकता आ गई वो ना अपने काम के हैं ना परिवार के काम के हैं ना देश के काम के हैं मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भारत को भविष्य में गुलाम बनाने का कोई बड़ा षडयंत्र और बड़ी साजिश इस स्पैप्सी और कोका कोला के माध्यम से तो नहीं हो रही है इस दृष्टि से आपको स्कूलों में जाकर कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा इस विषय पर समझाना है और बताना है आप बोलेंगे ये विद्यार्थी मानेंगे नहीं समझेंगे नहीं एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं एक मिनट में उनको समझ में आ जाता है व्याख्यान देने की जरूरत ही नहीं है बच्चों के स्कूल में जाइए विद्यार्थियों के स्कूल में जाइए और उनके स्कूल का जो टॉयलेट है वो पेप्सिकोला से उनके सामने साफ करके दिखा दीजिए एक मिनट में ही मान जाते हैं और एक मिनट में कन्विंस हो जाते तोलेट, तोलेट, तोलेट। और आप जानते हैं कि सभी स्कूल कॉलेज में टॉयलेट तो होते ही हैं, सभी स्कूल कॉलेज में बाथरूम भी होते हैं और कितने गंदे होते हैं उसका अंदाजा तो आप सभी को है क्योंकि स्कूल कॉलेज के टॉयलेट और बाथरूम की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती उनको जब आप कच्ची कोख से साफ करके दिखा देंगे विद्यार्थियों के सामने सारे विद्यार्थी कान पकड़ लेंगे कि अब तो इसको छुएंगे नहीं अब तो इसको पिएंगे नहीं और विद्यार्थी अगर कन्विंस हो गए नहीं पीने के लिए तो उनके माता पिता नहीं पियेंगे क्योंकि बच्चा जो है ना बाप का बाप होता है हाँ एक अंग्रेजी की कहावत है चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन माने बाप का बाप है बच्चा अगर उसने मान लिया कि नहीं पीना तो मम्मी पप्पा को तो वो बिल्कुल कह ही देगा कन्विंस कर लेगा कि नहीं पीना और माता पिता छोड़े बच्चे छोड़ें परिवार छोड़े पड़ोस छोड़े और सारा देश इसको छोड़े इस अभियान को हम तो लोग करके सफलता की एक ऊंचाई तक ले जाए सारी दुनिया देखेगी कि भारतवासियों ने जैसे भगाया ईस्ट इंडिया कंपनी को वैसे ही भगा दिया पेप्सी और कोका कोला कंपनियों को तो दूसरा कोई आंख उठाकर इधर नहीं देखेगा और दोबारा से ये देश किसी गुलामी के दुष्चक्र में नहीं फंसेगा और ये जो पेप्सी और कोका कोला का बहिष्कार है आप जान लीजिए मैंने इसके बारे में बहुत अभ्यास किया है इन दो कंपनियों का अगर हमने सफाया कर दिया भारत से एक भी अमेरिकन कंपनी यहां नहीं रुकेगी सब पीछे पीछे जाना शुरू कर